दक्षिणा मूर्त नमः ओ शांति शांति शांति अथरो वेदिया मुंडक उपनिषद इसमें पूर्व पक्ष का शंका था यह उपनिषद का व्याख्यान करना आवश्यक नहीं है क्योंकि इसका कोई प्रयोजन नहीं है सिद्धांत कहा कि यह परम पुरुषार्थ का साधन है यह इसका प्रयोजन है पूर्व पक्ष जैसा जे कहता था कि ब्रह्म विद्या कर्ता का संस्कारत्व में कर्म का अंग होगा तो सिद्धांत कहा ऐसा नहीं है कर्ता का संस्कार करके कर्म का अंग नहीं होगा क्योंकि स्वयं श्रुति ही यहाँ कर्म का निंदा आगे करेगी स्ती अकृतम कृतन ये कर्म से अमृतत्व तो की प्राप्ति नहीं होती है तो ये सब निंदा करने से निश्चय होता है कि ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फल देने में समर्था है कर्म का अंग नहीं है अगर कर्म प्रधान होता विद्या गौण होती तो फिर गौण विद्या का विधान करने के लिए प्रधान कर्म का निंदा करना नहीं चाहिए था किंतु कर्म का निंदा किया गया है तो इसलिए कर्म का अंग जो कि निंदित है कर्म उसका अंग ये ब्रह्म विद्या नहीं होगी यहाँ तक तो हम लोग देखे थे आगे टीका में नीचे से द्वितीय पंक्ति में तृतीय अत्रतु सर्व साध्य साधन निंदया तदवैराग्यापूर्वक परप्राप्ति साधन ब्रह्म विद्याम आह अत्र अर्थात अश्याम उपनिषद इस उपनिषद में सर्वसाध्य साधन निंदया जितने सारे साध्य है साध्य अर्थात तो कर्म का फल जो कर्म करके प्राप्त होगा तो उसका जो साधन साध्य प्राप्त करने के लिए जो साधन कर्म ये सब का निंदा के द्वारा जिसका निंदा करते हैं तो उसका त्याग करने के लिए कहा जाता है जिसका प्रशंसा करते हैं उसको ग्रहण करने के लिए कहा जाता है अभी साध्य साधन का सब किया जाता है क्यों कहते हैं तद विषय वैराग्य अभिधान पूर्वकम परप्राप्ति साधन ब्रह्म विद्या का कथन किया जाएगा साध्य साधन विषय ये विषय से वैराग्य वैराग्य अभिधान कथन कह करके परप्राप्ति का साधन परब्रह्म प्राप्ति आनंद स्वरूप प्राप्त करने के लिए जिसका साधन ब्रह्म विद्या उसको कहेंगे अतः ब्रह्म विद्याधान तत्प्रकाशक उपनिषदाम् न कर्तुः इत्यर्थः इसलिए ब्रह्म विद्या स्व प्रधान स्व प्रधान अर्थात कर्म का अंग नहीं है तो निश अगर ब्रह्म विद्या स्व प्रधान हुआ तो ब्रह्म विद्या का जो प्रकाशक है यह उपनिषद ये भी तथा अर्थात प्रधान होगा ये कोई कर्म का अंग नहीं बन जाएगा इसलिए उपनिषद न कर्तुः कर्तुस्तावक उपनिषद कर्ता का स्थावक नहीं है यहाँ कर्तुस्तावकत्व अलग अलग पद दिया गया सात नंबर टिप्पणी में अंतिम पंक्ति में कहते हैं कर्तुः इति अत्र कर्तृस्तावकत्व इति लिखित है पाठ कर्तृस्तावकत्व एक पद है तो यहाँ किंतु भिन्न पद इसलिए कर्ता को षठी कर दिया गया कर्तुस्तावकत्व तो इस प्रकार नहीं होकर कर्तृस्तावक एक पद ठीक है वो आगे टीका में यदि उपनिषदां स्वतंत्र ब्रह्म विद्या प्रकाशकत्व सर तद अधेत्र सर्वेशाव किमित ब्रह्म विद्या न सियात पूर्व पक्ष कहता है आप सिद्धांतिलो कहते हैं कि उपनिषद स्वतंत्र रूप से ब्रह्म विद्या का प्रकाशक है स्वतंत्र स्वतंत्र अर्थात कर्म निरपेक्ष होकर के ये ब्रह्म विद्या का प्रकाशक उपनिषद अगर ब्रह्म विद्या का प्रकाशन कर देगा और इसमें कोई सहकारी का आवश्यक नहीं है आप कहेंगे तरह तद अध्यती नाम ये उपनिषद जितने लोग अध्ययन करते हैं सर्वेशा एवं किमी ब्रह्म न सत ये सभी को ब्रह्म ये क्यों नहीं हो जाती है तो हो जाना चाहिए ये <सींद्थित्थे> आशंक्य आह अर्थात सहकारी और कोई आवश्यक नहीं है क्या सिद्धांतिका की ये आवश्यक है विद्या की उत्पत्ति के लिए सहकारि का आवश्यक है विद्या होने के बाद विद्या का जो कार्य है मोक्ष उसके लिए सहकारी आवश्यक नहीं है किन्तु विद्या के लिए सहकारी आवश्यक है साधन चतुष्टय ये निश्चित रूप से आवश्यक है गुरु प्रसाद लभ्याम पूर्व पृष्ठा में कह दिया गया था गुरु प्रसाद लभ्या भाष्य में अंतिम पंक्ति में था सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वकम गुरु प्रसाद लभ्याम यह विद्या प्रथमे अर्थात साधक को तो यह संग्रह कर लेना पड़ेगा वैराग्य आगे वैराग्य हो तभी गुरु प्रसाद लभ्य गुरु का प्रसाद उससे प्राप्त होगा तो वैराग्य नहीं है अर्थात तो जगत में सत्य तो बुद्धि है सत्य तो बुद्धि रहने से गुरु भी कुछ नहीं कर पाएंगे तो गुरु का प्रसाद अनुभव नहीं होगा तो फिर ये सब व्यर्थ होगा परिश्रम परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा जो मुख्य फल है वो प्राप्त नहीं होगा थोड़ा बहुत मन में आनंद तो आ जाएगा जो संसारी लोग अत्यधिक रोना पीटना करते हैं जैस परिवेश में वेदांत तो सुनने वाला ऐसा नहीं करेंगे ये सामान्य लाभ तो आ जाएगा किंतु तो मुख्य जो अनुभव होना है आनंद का वो नहीं होगा इति आशंक आह आगे टीका में गुरुवुग्रहादि संस्काराभाषा यद्यपि न भविष्य तथापि विशिष्टाधिकारी भविष्य इति भाव पूर्व पक्ष का क्या विचार कि गुरु अनुग्रह आवश्यक है वो अगर नहीं होने से विद्या नहीं होगी तो फिर जाने दीजिए हमको तो गुरु अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा जैसे गीता में है ना द्वितीय अध्याय का ऐसा छियालीस सैतालीस कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर माँ संगोस्तु अकर्मणि और जो चतुर्थ पद है माते ते संगह अस्तु अकर्मणी ये तामसिक व्यक्तियों के लिए कहा जाता है उसके पूर्व में राजसिक के लिए कहा जाता है कि माते ते हेतु फल हेतुर्भूहू माँ मत बनो किसका कर्मफल का क्योंकि राजसिक व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि कर्म मैंने किया तो फल भी मेरे को मिलना चाहिए विवाद करेगा यह राजस का लक्षण है क्योंकि मैं कर्म किया हूँ कर्तृत्व बोध उसका दृढ़ है तो मैं करता हूं तो मैं भोक्ता क्यों नहीं बनूंगा तो विवाद करेगा अगर विवाद में अपरपक्ष बलवान है बेचारा ये हार जाएगा हारने से फिर क्या करेगा अच्छा आप हमको फल दिए नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा अभी कर्म नहीं करूंगा फल नहीं मिलेगा तो कर्म नहीं करना ये तामसिक बुद्धि है तो इसलिए भगवान आगे कहते हैं कि संगह अस्तु अकर्मणी तो फल तो मेरे को नहीं मिला इसलिए कर्म नहीं करूँगा इस प्रकार की बुद्धि ना हो तो ऐतामसिक बुद्धि ये पूर्व पक्ष का भी उसी प्रकार है गुरु का तो अनुग्रह हमको होता है प्राप्त तो नहीं होता है क्या हम नहीं करते है? सब करते हैं जो कहते हैं गुरु हम सब करते हैं फिर भी हमको नहीं होता तो नहीं होता तो हम फिर क्यों ये सब में चलेंगे ये पूर्व पक्ष का जो ऐतामसिक बुद्धि इसको दिखाते हैं गुरु अनुग्रह आदि संस्कार अभावत गुरु अनुग्रह आदि आधिकने से वैराग्य ईश्वर कृपा ये सब जो संस्कार यद्यपि यद्य भविष्यति सभी का यद्यपि न भविष्यति भविष्यति का कर्ता क्या होगा विद्या यद्यपि विद्या न भविष्य तथा इति भविष्य विशिष्ट अधिकारियों को तो होगा इसलिए विवेक चुड़ामणि में शुरू शुरू में जहाँ अधिकारी निरूपण होता है तो वहाँ भगवान भाष्यकार में ये दृढ़ मतलब साधन चतुष्टय चार में दो को तो महत्व दे दिए भाष्यकार भगवान मुमुक्ष विवे वैराग्य वैराग्यम च मुमुक्षुत्व तीव्र यश्यते तत्रेवार तत्र फलदायक तत्रवंत स्यु समादय फलवंत समादय तत्र अर्थवंत फलवंत समाधय जहाँ वैराग्य और मुमुक्ष तो दृढ़ होगा वहाँ ये जो समाधि षटक संपत्ति ये फल देंगे अगर वैराग्य और मुमुक्ष तो दिन दृढ़ नहीं है ये समाधि षट कर सकता है मतलब ये दिखेगा ये सब जो इंद्रिय निग्रह है तितीक्षा है ये सब बहुत दिखेगा किंतु उसका फल नहीं होगा तत्रवंत स्यु फलवंत समादय है इस प्रकार के उत्तरार्ध है तो अगर हमें वैराग्य ठीक है हमारा विवेक के अनुसार हम वैराग्य हमको जहाँ तक तो पता चलता है हम उतने में रखकर के चलते हैं किंतु हमको ये मुमुक्ष तो होता नहीं कहेंगे तो वहाँ फिर आगे कहते हैं कि ये गुरु प्रसाद से यह हो जाएगा अगर हमको वैराग्य जहाँ तक तो हमको पता चलता है हमारा है और किंतु मुमुक्षुत्व हमको नहीं होता है अर्थात तो अन्य किसी में कहीं मन चला जाता है कभी तो इस प्रकार के अगर है तो फिर वहाँ कहते हैं कि ये गुरु प्रसाद से हो जाएगा गुरु प्रसाद है ना लभ्य तो कहते हैं वहाँ मंद मध्यमय और मुमुक्षव अर्थात तो मुमुक्षुत्व में अगर मंदता है अथवा तो मध्यमत्व तो है वो गुरुप्रसाद से हो जाएगा तो इतना महत्व है गुरु प्रसाद और गुरु का प्रसाद नहीं कि आपको अच्छा लगे ऐसा बात को हितर रहेंगे। कहते रहेंगे कितना जो अंग्रेजी में कितना गुडी गुडी अच्छा अच्छा लगे ये ज्ञान मार्ग है कि गुरु लोग प्राय कभी अच्छा अच्छा बात कहेंगे ही नहीं ये तो उनका कसौटी है अर्थात तो परीक्षण कर लेने का तो कड़क बात कह देंगे आप कहेंगे हम तो अपना रास्ते में चलेंगे गुरु भी कहेंगे बिल्कुल चलो भाई हम तो झमेला लेने के लिए थोड़ी बना था ये ये मार्ग भी ऐसा ही है गुरु गुरुअुग्रहांस्कार अगर नहीं होने से अगर सर्वेश यद्यपि विद्या न भविष्यति तथापि विशिष्ट विशिष्टअधिकारी भविष्यति विशिष्ट अधिकारी अर्थात को होना चाहिए वैराग्य है पाकी पाकि तो गुरु करवा देंगे ननु स्वतंत्र चेत ब्रह्म विद्या तरी प्रयोजन साधनम न स्यात अगर आप ब्रह्म विद्या को स्वतंत्र कहते हैं स्वतंत्र अर्थात ब्रह्म विद्या परतंत्र नहीं है किसका अधीन नहीं हो जाता है ब्रह्म विद्या कर्म का तो अर्थात कर्म का अंग नहीं है ब्रह्म विद्या अगर स्वतंत्र है तरी प्रयोजन साधनम न स्याद ये कोई प्रयोजन का साधन नहीं होगा प्रयोजन अर्थात हमको कोई विद्या प्राप्त हुआ उसके आगे हम कोई प्रवृत्ति निवृत्ति करेंगे उसके हमको कोई सुख प्राप्ति दुख परिहार होगा ये प्रयोजन है ब्रह्म विद्या तो कर्म का अंग नहीं है तो ये ब्रह्म विद्या प्राप्त होने पर आगे हुई कोई प्रवृति निवृत्ति ये तो है नहीं क्योंकि ये तो कर्म का अंग ही है नहीं तो प्रयोजन साधन न सत प्रयोजन का साधन ये बनेगा नहीं प्रयोजन क्या है आगे कहते हैं सुख दुख प्राप्ति परिहार यो हो प्रवृति निवृत निवृत्ति साध्यता अवगमत दुख प्राप्ति परिहार सुख का अन्वय किसके साथ लेंगे प्राप्ति और दुख का परिहार सुख प्राप्ति दुख परिहार यो हो प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यता प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यता सुख प्राप्ति और दुख परिहार यो हो। तो प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यता में कैसा समझ लेंगे प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यता और सुख प्राप्ति दुख परिहार एक ले लीजिए सुख प्राप्ति तो प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यता सुख प्राप्ति का सुख प्राप्ति में षष्टी दिया है अथवा सप्तमी विषय सप्तमी ले सकते हैं सुख तो प्राप्ति का प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यता षी हटा देंगे तो सुख प्राप्ति ष्ठी हटा देंगे तो हो जाएगा सुख प्राप्ति तो सुख प्राप्ति प्रवृत्ति निवृत्ति साध्य तो, तो प्रवृत्ति निवृत्ति साध्य में क्या समास लेंगे सुख प्राप्ति को कह देगा प्रवृत्ति निवृत्ति साध्य है जिसका किसका सुख का सुख प्राप्ति का अर्थात तो सुख प्राप्ति होने से उसका साध्य क्या हो जाएगा प्रवृत्ति निवृत्ति तो सुख होने से फिर भागने फिरने लगेगा ऐसा करेगा षष्टि करेंगे प्रवृत्ति निवृत्ति का साध्य क्या होगा सुख प्राप्ति क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्ति क्यों करते हैं सुख प्राप्ति करने के लिए अथवा दुख परिहार करने के लिए तो इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति साध्य इसमें क्या समास हो जाएगा कैसे कहेंगे अभी प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च निवृतिश प्रवृत्ति निवृत्ति आगे थी थी। तो हो साध्य तो प्रवृत्ति निवृत्ति का साध्य क्या हो जाएगा सुख प्राप्ति दुख परिहार अः हाँ। प्रवृति निवृत्ति का साध्य होता है सुख प्राप्ति और दुख परिहार और ये जो सुख प्राप्ति दुख परिहार यही दोनों होते हैं प्रयोजन तो अभी ये प्रयोजन का साधन क्या हो गया प्रवृत्ति निवृत्ति क्योंकि प्रवृति निवृत्ति का साध्य हुआ सुख प्राप्ति दुख परिहार तो सुख प्राप्ति दुख परिहार का साधन क्या हो जाएगा प्रवृति निवृत्ति वही दिया सुख प्राप्ति दुख परिहार यो हो प्रवृति निवृत्ति साध्यता अवगमात तो ये दोनों हो गए प्रवृत्ति निवृत्ति हो गए ये साधन ये दोनों साधन है किंतु ब्रह्म विद्या कहते हैं कर्म का अंग नहीं होगा ब्रह्म विद्या होने के बाद कोई प्रवृत्ति निवृत्ति करने का नहीं है नहीं हो तो वो सुख प्राप्ति दुख परिहार का निमित्त भी ब्रह्म विद्या नहीं बनेगा और नहीं बनेगा तो उसके पीछे फिर क्यों चलना है जिसे सुख प्राप्ति दुख परिहार इत्यादि नहीं होगा भाष्य में इसको कहते हैं प्रयोजनं च चकृत ब्रवीति तो ये ब्रह्म विद्या का प्रयोजन असकृत असकृत का अर्थ बारम्बार कहते हैं ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती पाठ संशोधन करना है तो ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती वेद इसका ये कहाँ का रूप होगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अर्थात ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्म एवं भवती वो ब्रह्म ही हो जाता है ये नया में तो ठीक है भाव है ना न भवती पुराना में यह व छुट गया ब्रह्म है भवती गेप है नहीं, नहीं दे अच्छा ये तो हम लगाए हैं गैप पर गैप है बीच में ब्रह्म व भगवती जो भाषा में प्रथम पंक्ति में है गैफ है ना आ, नया पुस्तक में बहुत ठीक आया वो पुराने पुस्तक में इसलिए बोला था ना बहुत ज्यादा थोड़ा त्रुटि हो गया उसमें ब्रह्म के आगे भगवती अलग पद हो गया ना अच्छा ठीक है तो वहाँ रेड करके रखिए फिर संशोधन करना है इसका आगे यह तो, तो एक मंत्र हो गया ब्रह्म ब्रह्म वेद ब्रह्म ही आगे है हे सर्वे पिमुच्य अंतिम अंतिम है ये प्रसिद्ध मंत्र है वेदात विज्ञान सुनिश्चिता था संसा यत युद्ध तो सत् ते ब्रह्म लोकेशुरा परम मुच्य वेदात विज्ञान सुनितार्थ तो वेदाते यदिज्ञान विज्ञाते वह ही सुनश्चिता है जिनका अर्थात ब्रह्माप्ति वो सुनिश्चित अर्थ ब्रह्म ही सुनिश्चित अर्थ प्रयोजन संनसोगा यत युद्धसत्व संयासी फिर शुद्धसत् अंतरणशुद्ध हो जाता है वैराग्य दृढ़ होने से तो फिरमृता तो परअमृत अर्था पर अर्थात ब्रह्म अमृत अर्थात तो वही उनका स्वरूप हो जाता है तो फिर परिमुच्यंती परितिता तो मुच्यंती मुक्त हो जाते हैं ये सब ब्रह्म विद्या का प्रयोजन कहा गया है टीका में स्मरण मात्र पूर्वपक्ष कहता था कि यह ब्रह्म विद्या होने के बाद कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती तो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा क्योंकि प्रवृति निवृत्ति होने से ही प्रयोजन सुख प्राप्ति दुख परिहार ये होता है इसमें तो प्रवृति निवृत्ति नहीं है सिद्धांत कहता है कि जहाँ प्रयोजन सिद्ध होगा वहाँ सर्वदा कोई प्रवृति निवृत्ति ही होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है इसके लिए दिखाता है स्मरण मातृण विस् विस्मृत सुवर्ण लाभ सुख प्राप्ति प्रसिद्धे है स्मरण मात्रण विस्मृत सुवर्ण लाभ इसको कहते हैं कि कंठगत चामिकरण न्याय कहीं खाली कंठ चामिकरण न्याय कहते हैं चामिकरण माला कंठ में जो माला है वो केवल विस्मरण हो गया था माला तो है अभी कोई स्मरण करवा दिया नहीं आपका गला में तो माला है तो अभी आगे वो क्या प्रवृत्ति निवृत्ति और करेगा नहीं किया किंतु उसके मन में जो दुख था माला खो गई बोलकर के वो दुख चला गया दुख का परिहार हो गया कोई प्रवृत्ति निवृत्ति आवश्यक नहीं है जहाँ अज्ञान मात्र व्यवधान है वो ज्ञान मात्र से वो अज्ञान का व्यवधान हो गया इसको कहते हैं कि प्राप्तस्य प्राप्ति माला तो पहले गला में था और परिहृत्य परिहार कहते हैं अर्थात तो माला का अभाव ये कभी था ही नहीं अर्थात तो माला विद्यमान था ही तो प्राप्त से प्राप्ति और परिहृत परिहार माला भाव ये पहले परिहृत था तो उसका फिर परिहार हो गया स्मरण मात्रेन विस्मृत सुवर्ण लाभ विस्मृत भूल गया था केवल माला जो सुवर्ण माला गला में तो जैसे सुख प्राप्ति प्रसिद्ध है सात नंबर टिप्पणी अच्छा हाँ देखिए व्यतिरिक व्यापति दर्शे थी पांच नंबर टिप्पणी कहाँ चला गया अच्छा पांच नंबर टिप्पणी देखिये मूल में टीका में तृतीय पंक्ति में दिया है ननु स्वतंत्राचेत ब्रह्म विद्या तरी प्रयोजन का साधन ये ब्रह्म विद्या नहीं होगी इसके ऊपर टिप्पणी दी है पांच नंबर में प्रयोजन साधनम न सी अत्र अयम प्रयोग प्रयोग अर्थात अनुमानम भी मता विफला प्रवृत्त्यादि अजनकत्वात व्यतिरिक निदर्शनम कर्म विद्या कर्म विद्या जोड़ दीजिए ब्रह्म विद्या पूर्व पक्ष अनुमान दे रहा है यह ब्रह्म विद्या विफला विफला अर्थात निष्प्रयोजनम तो क्यों प्रवृत्त्यादि अजनकत्वात ब्रह्म विद्या होने से कोई प्रवृत्ति निवृत्ति होती है नहीं है तो प्रवृत्ति आदि अजनकवाद दृष्टांत देते हैं व्यतिरिक दृष्टांत कर्म विद्या व्यतिरिक दृष्टांत में हेतु दिखा करके साध्य दिखाते हैं क्या दिखाते हैं हेतु अभाव दिखा करके जहां धूम नहीं है वहां बनी भी नहीं होगा यथा अयोग का? का अभाव को दिखा करके हेतु का अभाव दिखाएंगे दृष्टांत जलह तो जलह्रदय में बनी नहीं है इसलिए धूम भी नहीं है इसी प्रकार की यहाँ अनुमान हो गया विमता, विफला शब्द से ब्रह्म बिद्या, ब्रह्म विद्या, विद्या विफला, निष्प्रयोजन प्रवृत्ति आदि अजनकत्वात् हेतु क्या हो गया प्रवृत्ति आदि अजनकत्व और साध्य अभी जो कर्म विद्या हुआ उसमें साध्य रहेगी साध्य रहेगा क्योंकि यह आप व्यतिरिक दृष्टांत दिखाते हैं व्यतिग दृष्टांत तो में साध्य नहीं रहेगा हेतु नहीं रहेगा दृष्टांत तो किसको दे रहे हैं कर्म विद्या कर्म विद्या में साध्य साध्य हो गया विफल विफलत्वम निष्प्रयोजनत्वम कर्म विद्या में निष्प्रयोजनत्वम रहेगा नहीं है साध्या भाव हुआ हेतु भी नहीं रहना चाहिए हेतु हो गया प्रवृत्ति आदि अजनकत्वम कर्म विद्या में प्रवृत्ति आदि अजनकत्वम रहेगा ना कर्म का ज्ञान होने के बाद प्रवृत्ति आदि करेगा करेगा तो ये जो दृष्टांत दिया इसमें साध्य भी नहीं रहा और हेतु भी नहीं रहा नहीं रहने से यह व्य व्याप्ति मिला नहीं मिला मिला तो पूर्व पक्ष का अनुमान अभी ठीक हो जाएगा जब अभी व्याप्ति मिल गया व्याप्ति तो मिलने से पक्ष में जाएंगे पक्ष कौन है ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या में प्रवृत्ति आदि का अजनकत्व है है तो फिर निष्प्रयोजनत्व रूप साध्य है तु है तो साध्य नहीं रहेगा रहेगा तभी तो अभी ब्रह्म विद्या में निष्प्रयोजनत्व रहा तो ये अनुमान कौन दिया पूर्व पक्ष दिया अभी सिद्धांत अनुमान का विघटन करवाएगा इसलिए सात नंबर टिप्पणी कहते हैं व्यतिरिक व्याप्ति व्यभिचार ये थी व्यतिरिक व्याप्ति क्या दिखाई थे यत्र साध्या तत्र? भाव तत्र हेत्वभाव अर्थात जहां निष्प्रयोजनत्व रहेगा वहाँ प्रवृति आदि अजनकत्व रहेगा ये हो गया व्यतिरिक्त व्याप्ति अभी इसका विघटन करेगा सिद्धांति तो जहां प्रवृत्ति आदि जहां निष्प्रयोजनत्व रहेगा वहाँ प्रवृत्ति आदि अजनकत्व रहेगा ये हो गया था वितर की व्याप्ति अर्थात निष्प्रयोजनत्व का अभाव अर्थात निष्प्रयोजनत्व का अभाव क्या हो जाएगा सप्रयोजनत्व तो जहां सप्रयोजनत्व रहेगा वहां प्रवृत्ति आदि अजनक इसका अभाव क्या हो जाएगा प्रवृत्ति आदि जनक तो जहां स्व्रयोजनत्व तो रहेगा वहाँ प्रवृत्ति आदि जनकत्व होगा ये हो जाएगा व्यतिरिक व्याप्ति पूर्व पक्ष का अनुसार ये व्यतिरिक व्याप्ति सिद्धांती अगर ये व्यति व्याप्ति का विघटन करवा देगा तो पूर्व पक्ष का अनुमान फिर ठीक रहेगा पूर्व पक्ष का अनुमान में जो व्यतिरिक्क व्याप्ति होता है उसका विघटन करवा देगा सिद्धांति अर्थात अनुमान अव्यर्थ हो जाएगा तो सिद्धांति वही दिखा रहा है व्यति व्याप्ति हो जाएगा तत्र जनकत्तुं। ये सप्रयोजन तवृत्यादि जनकत्व व्याप्ति होगा ये साध्या जहाँ सप्रयोजन होगा वहाँ प्रभृत्यादि जनकत्व होगा ब्रह्म विद्या में सोजनत्व श्रुति में कहा गया कहा गया दिखाया दो दे दिया ब्रह्म वेद ब्रह्म परामृता परि मुच्यंती सर्वे सप्रयोजनत्व दिखाया गया किंतु प्रवृत्ति आदि जनक तो उसमें है नहीं है तो इसलिए पूर्व पक्ष का जो अनुमान है इसका विघटन करवाया सिद्धांत आगे टीका में देखिए सात नंबर टिप्पणी देख रहे थे चतुर्थ पंक्ति स्मरण मात्रेन विस्मृत सुवर्ण लाभ है तो स्मरण मात्रेन विस्मृत सुवर्ण लाभ हुआ ये जो सुवर्ण लाभ हुआ ये प्रयोजन सिद्ध हुआ किंतु इसमें कोई प्रवृत्ति निवृत्ति आदि कुछ हुआ नहीं हुआ सिद्धांत दिखाता है तो सुख प्राप्ति प्रसिद्धे और दूसरा रज्जुतत्व ज्ञान मात्रा च सर्पजन्य भय कंपादि दुख निवृत्ति प्रसिद्धेश्च रज्जु तत्व का ज्ञान मात्र हो गया सर्पजन्य भय कंपादि इसका निवृत्ति हो जाएगी तभी प्रयोजन सिद्ध हुआ सर्पजन्य भय भयकंपादि का निवृत्ति ये प्रयोजन सिद्ध हुआ तो किंतु रज्जु तत्व का ज्ञान होने के बाद कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं, नहीं है, है। तो इसलिए प्रयोजन जहाँ रहेगा वहाँ प्रवृति निवृत्ति होगी ऐसा कोई बात नहीं है निवृत्ति प्रसिद्धेश न प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यत्व प्रयोजन से ऐकांतिकम प्रवृति निवृत्ति का साध्यत्व ये प्रयोजन प्रयोजन से प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यत्व अर्थात जहाँ प्रयोजन रहेगा वहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति का साध्यत्व रहेगा तक आप कहेंगे कि यत्र यत्र योजनम तत्र तत्र प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यत्व अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति साध्य हो तभी उसमें प्रयोजन आएगा प्रयोजन से प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यत्व यह न ऐकांतिकम् पूर्व पक्ष कहता है कि जहाँ प्रयोजन होगा वहाँ प्रवृति निवृत्ति का साध्य रहना चाहिए सिद्धांतिकता ऐसा नहीं है प्रवृत्ति निवृत्ति साध्य प्रयोजन ऐकांतिकम् ऐकांतिकम न ऐकाम अर्थात व्यापकम प्रयोजन हो गया व्याप्य प्रवृति निवृत्ति साध्यत्व यह आ जाएगा व्यापक सिद्धांतिकता की ऐसा नहीं होगा अर्थात जहाँ प्रयोजन रहेगा वहाँ प्रवृति निवृत्ति साध्य तो रहेगा ऐसा नहीं है इसलिए न ऐकांतिकम ऐकांतिकम न इसका अर्थ अनेकांतिकम उसका क्या अर्थ है बेविचार इसलिए पूर्व पक्ष का जो अनुमान है उसमें बेविचार आ गया अतः सिद्धांत कहता है अतः विश्रब्धम श्रुति प्रयोजन संबंधम विद्या या असकृत श्रद्ध श्रद्ध श्रब्ध प्रमाद विश्रब्ध बहु अर्थात विगत श्रद्धो यस्मत यहाते है वो श्रुति हो गया विश्रद्ध यह क्रिया विशेषण दे दिए अर्थात रहित तो यथा सिया तथा श्रुति अर्थात श्रुति प्रमाद रहित होकर के प्रयोजन संबंध विद्या का असकृत बार बार कहती है विद्या का प्रयोजन यह है विद्या का संबंध यह है इस प्रकार की बार बार कहती है तस्मात्प्रकाशक उपनिषदो वो व्याख्ययत्व संभवती इतर्थ है इसलिए तत्प्रकाशक उपनिषद तत्प्रकाशक तत्पद से विद्या तो विद्या का प्रकाशक उपनिषद उपनिषद व्याख्येय अर्थत तो उपनिषद व्याख्ये ये संभवती आहुर्एकशिन एकदेशीलोक एक स्वाध्याय अध्ययन विधेर, विधेरवबोधफलवर्णिकाधिकार अधीत उपनिषन्य ब्रह्मज्ञाने अस्त अ एक देशी लोग कहते हैं स्वाध्याय अध्ययन विधि ये विधि का स्वरूप क्या है स्वाध्यायो अध्येतव्य स्वशाखा का अध्ययन करना चाहिए तो स्वाध्याय अध्ययन विधि अर्थ अवबोध फल से बहुग्री है अर्थ से अवबोध ये अर्थ अवबोध अर्थ अवबोध, अवबोध फल य अध्ययन अध्ययन विधि का फल है कि अर्थ का ज्ञान होना चाहिए फलस्य। त्रिवर्णिक अधिकारत्वात् आठ नंबर टी पॉइंट दे दिए त्रिवर्णिक ये जो स्वाध्याय विधि है ये को उद्देश्य करता है क्योंकि उन्हीं को विद्या अध्ययन में अधिकार है अधिकारत्वात् अधित उपनिषद जन्य ब्रह्म ज्ञाने अधीता या उपनिषद अगे तस्या जायते यद ब्रह्मज्ञान उपनिषद अध्ययन करने से उसे जो ब्रह्मज्ञान होता है उस ब्रह्मज्ञान में अस्ति एवं सर्वेशा अधिकारः सर्वेशा अधिकारम अर्थात सर्वेश वर्णीनाम नहीं सर्वेशा आश्रमीण त्रैवर्णिक में चारों आश्रम वालों को इसमें अधिकार है यहाँ सर्वेशा अर्थात आश्रमीण सभी आश्रम वालों को अधिकार है अधिकार विसर्ग है घी अच्छा हाँ हाँ तो ये भी अच्छा ये तो शायद त्रुटि रहा होगा <laughs> ये हमको भी दिखा रहे हैं। अच्छा <laughs> सर्वेशम अधिकार तो पक्ष कहता है कि चारों आश्रमियों को ब्रह्म विद्या में अधिकार है तो चारों आश्रमियों का कहने का पूर्वपक्ष का क्या तात्पर्य है अर्थात कर्मों को पूर्वपक्ष छोड़ना नहीं चाहता है क्योंकि उसका फल तो थोड़ा चाहिए ततः सर्व आश्रम कर्म समुचिता एवं ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनमीति तत्रह ततः ततः दस नव टिप्पणी ब्रह्म विद्या आश्रम कर्म समुचिता एवं फलजनिका आश्रमनिष्ठत्वात्त कर्म विद्यावत अच्छा हनुमान देख लीजिए ब्रह्म विद्या आश्रमकर्मसमुचिता फलजनिका पक्ष हो गया ब्रह्म विद्या कर्म समुचिता फलजनिका क्यों आश्रम निष्ठत्वात आश्रमनिष्ठ आश्रमी निष्ठत्वात हाँ आश्रमी आश्रम वाले निष्ठा कर्म विद्यावत तो यह कर्म विद्या इसमें आश्रम निष्ठत्व क्योंकि कर्म गृहस्थ ही कर्म करेगा तभी कर्म विद्या में आश्रम निष्ठत्व रहेगा और कर्म विद्या में आश्रम कर्म समुचिता फल जनिका गृहस्थ आश्रम में है और कर्म नहीं करेगा फिर फल मिल जाएगा नहीं मिलेगा तो आश्रम कर्म समुचित होकर के फल होगा इसी प्रकार की ब्रह्म विद्या भी आश्रम निष्ठ क्योंकि ब्रह्म विद्या संन्यासियों के लिए है तो वहाँ भी आश्रमिष्ठ हो गया तो होने से वहाँ भी अर्थात ब्रह्म विद्या के लिए भी आश्रम कर्म समुचिता फल जनिका होगी अर्थात ब्रह्म विद्या भी सन्यास आश्रम में जो कर्म कहा गया वो साथ में करेगा तभी ब्रह्म विद्या अपना फल देगी ब्रह्म विद्या का फल क्या है मोक्ष तो ज्ञान होने के बाद अगर संन्यास आश्रम का कर्म करता रहेगा तो भी मोक्ष होगा ऐसे पूर्वपक्ष अभी विचार ला रहा है टीका में ततः दस नंबर टिप्पणी जान दिया था ततः सर्वाश्रम कर्म समुचिता एवं ब्रह्म विद्या मोक्ष तत्राह सर्व आश्रम कर्म समुचिता क्योंकि सर्व सर्वाश्रमीणाम अधिकार ब्रह्म विद्या में तो सभी आश्रमों का अधिकार अगर ब्रह्म विद्या में है तब फिर सभी आश्रम कर्म भी ब्रह्म विद्या के साथ समुचित हो जाएंगे क्योंकि आश्रम का संबंध है अर्थात आश्रम कर्म का संबंध है तो ब्रह्म विद्या मोक्ष का साधन होगा आश्रम कर्म के साथ समुचित हो करके ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी आश्रम गृहस्थ है तो गृहस्थ आश्रम बानप्रस्थ है तो बानप्रस्थ आश्रम संन्यास है तो संन्यास आश्रम भाष्य में सिद्धांति कहता है ज्ञान मत्रे यद्यपे सर्वाश्रमीण तथा संन संसनिष्ठा ब्रह्म विद्या मोक्ष साधन न कर्मसहिता भैक्षचरिया चरंत संगा च ब्रुवं दर्शयती ज्ञान अधिकारः केवल अर्थात तो सन्यासी होगा तभी ज्ञान प्राप्त होगा ऐसा नहीं है कोई भी आश्रम में ज्ञान प्राप्ति तो हो सकता है तो भाष्यकार करें यद्यपि सर्वाश्रमीणाम अधिकारः सभी को है तथापि तो यद्यपि कह करके फिर तथापि कहते हैं क्यों कहते सन्यास निष्ठा एव ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनम तो ब्रह्म विद्या मोक्ष का साधन होगा संन्यास निष्ठा एवं संन्यासनिष्ठा तीन नंबर टिप्पणी निष्ठावत्वम अभी संन्यास निष्ठा अर्थात तो संन्यास में निष्ठा होगा जिसको जो सन्यासी को तो सन्यासी हो जाएगा निष्ठावान तो सन्यासी में रहेगा निष्ठावत्व तो संन्यास निष्ठावत्वम सामानाधिकरणीय संबंधेन ज्ञान में रहेगा अर्थात तो जिस पुरुष में ज्ञान उसी पुरुष में संन्यास निष्ठावत्वम रहेगा तभी तथा च संयासमधिकरण इतर्थ इसका अर्थ हो गया कि संन्यास निष्ठा अनेन च न मुख्य अधिकारी तम दूसरों को ज्ञान नहीं होगा ये बात नहीं है ये हो सकता है किन्यासी को मुख्य अधिकारी है ये ब्रह्म ज्ञान में तो बाकी लोगों सन्यासी अर्थात बाह्य संन्यास भी करेगा बाकी लोग कहते हैं अंत मानसन्यास करेगा किसी पदार्थ के साथ आसक्ति नहीं है भाष्य में ज्ञान मात्रे यद्यपि सर्वाश्रमीण अधिकार है चारों आश्रमियों को अर्थात ब्रह्मचारी बानप्रस्थ गृहस्थ सन्यासी सभी को अधिकार है तथापि संष्ठा एवं ब्रह्म विद्या मुक्ष साधनम ये मुख्य अधिकारी संन्यासी होते हैं न इति कर्म सहित ज्ञान मोक्ष का साधन ये आवश्यक नहीं है क्यों इसको आगे मंत्र दिखाएंगे भैक्षचर चरंत ये एकतीस पृष्ठा में ये मंत्र आएगा तप्रद्धे ये ही उपवसंति अरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर चरंत सूर्यद्वारण ते विरजा प्रयां यृत स पुरुषो हे आत्मा इस प्रकार के पूरा मंत्र है तप्रद्धे ये ही उपवसंति अरण्य अर्थात तो ब्रह्म विद्या के लिए ये एक महान आवश्यकता है कि अरण्य होना चाहिए तो अरण्य कहते हैं कि स्त्री जन असंकिर्ण असंकीर्ण देश जन अर्थात पामर जन का संबंध नहीं होना चाहिए शास्त्र संस्कार रहित व्यक्तियों से संबंध हटा लेना है ये प्रथम आवश्यकता है तो और स्त्री ये संबंध से ये दूर हो जाना है ये दोनों इसको अरण्य शब्द से कहा जाता है भैक्षचर चरंत यहाँ प्रमाण ये देते हैं कि शांता विद्वांस भैक्षचर्याम चरंत तो यह ज्ञान का अधिकारी वही है जो भिक्षाचरण करता है भिक्षाचरण करता है अर्थात वित्त वित्त साध्य कर्म ये सब जिसका नहीं है वो कौन होगा वो सन्यासी होगा क्योंकि सन्यासी को ही भक्ष्य भैिक्षचर्या में अधिकार है अनुमति दिया गया है तो इसलिए ये भक्षचर्या चरण तह वाक्य निश्चय करता है कि सन्यासी ब्रह्म विद्या में मुख्य अधिकारी है और दूसरा है आगे दे दिया सन्यास योगात् वेदांत विज्ञानो सुनिश्चिता था योगात् योगाद यतय शुद्ध सत्वा तो संन्यास योग होने पर ही ये जाकर के परामृता यह दोनों मंत्र ये प्रमाण है कि सन्यासी ब्रह्म विद्या में मुख्य अधिकारी है च भ्रुवन दर्शयति दर्शयति श्रुति ये कहती हुई ये दोनों वाक्य को टीका में कितना है चार नंबर टिप्पणी में तो त्रुटी है उसमें निर्गुणम निर्गुण चाहिए चार नंबर टिप्पणी का तो अर्थात टिप्पणी में तृतीय पंक्ति का अंतिम है निर्गुण शायद न के ऊपर रेप है तो इसमें थोड़ा ये आगे भी और है असंख्य कई जगह में है इसमें आगे टीका में देखिए नए में भी निर्गुण अच्छा ये तो नहीं होना चाहिए हमारा पुस्तक में संशोधन है तो अच्छा ये आप अभी करवाए हैं अच्छा ठीक है ठीक है हाँ आगे देखिए टीका में सर्वस्वत्यागात्मक संन्यास निष्ठा है पर ब्रह्म विद्या मोक्ष साधन भेदों दर्शयती सर्वस्वत्यागात्मक संयासनिष्ठा तो यही सर्वस्व त्याग त्याग बाह्य करेंगे तो जो वस्त्रधारी क्यों ये तो जगत में शिक्षा के लिए वस्त्रधारी तो अर्थात कसाय वस्त्रधारी सन्यासी ये तो अर्थात तो लोक शिक्षण के लिए जगत गुरु इनका कार्य है इसलिए उनको तो बाह्य भी सन्यास रखना है किंतु अंत सन्यास तो सब कोई रख सकते हैं इसलिए ब्रह्म ज्ञान में सभी आश्रमी अधिकारी है अंत संन्यास मानव संन्यास अगर है तो ठीक है सर्वस्व त्यात्मक यही हुआ संन्यास बारह नंबर टिप्पणी है त्यागात्मक संक्ष अत्र गमक भैक्षचर्या भिक्षा क्यों करते हैं क्योंकि सर्वस्व त्याग कर दिए हैं, इसलिए संन्यास का अर्थ सर्वस्व त्याग टीका में सर्वस्व त्यागात्मक संन्यास निष्ठा पर विद्या मोक्ष साधन पर ब्रह्म विद्या जो कि संन्यास निष्ठा सात में हो तो मोक्ष का साधन वेदो दर्शयति वेद दिखाती है तादृश सन्यासी नाम कर्म साधन से स्वस्थ अभाव न कर्म संभव इसी प्रकार के सन्यासी जो भैक्षचर्या चरती उनके पास कर्म का साधन स्वस्थ अभाव स्व स्वपद कर्म का साधन है स्व स्व से क्या लिया जाएगा जो कर्म का साधन होगा धन शो का एक अर्थ धनम भी है शो का चार अर्थ क्या है आत्मा आत्मीय ज्ञाती और धन यहाँ शो शब्द का अर्थ धनम तो कर्म का जो साधन है धनम वो सन्यासी का नहीं होता है तो वो कर्म नहीं कर पाएंगे सन्यासी ऐसे नहीं कि धन रखेंगे आराम का जीवन जीने के लिए वो अधिकार नहीं है वो तो बरंग नरक गति है उससे वो नहीं करना है आश्रम धर्मों की समाधि विद्या अभ्यास निष्ठत्व एवं आश्रम धर्म संन्यासियों के लिए भी आश्रम धर्म क्या है कहते हैं सम दि उपबृंगित उपबृंगित वर्धित समि के द्वारा वर्धित विद्या अभ्यास दम इत्यादि नहीं तो विद्या अभ्यास उसका कोई फल भी नहीं होगा इसलिए सम दि वर्धित वर्धित युक्त विद्याभ्यास निष्ठत्व है पूर्व पक्ष कहेगा संयास आश्रम में भी, भी तो शौच आचमन इत्यादि का नियम सब कहा गया है तेसाम शौच आचमन आदि तत्व तो तकार छूट गया त छूट गया तत्व तो न आश्रम धर्मो लोक संग्रहार सन्यासी नाम सन्यासियों का जो शौच आचमन इत्यादि सब कहा गया ये उनका आश्रम धर्म वस्तु तो नहीं है ये लोक संग्रह के लिए ये सब अन्य ग्रंथों में इसके ऊपर संक्षी शारीरिक में काफी विचार दिए हैं तो ये निवृत्ति मार्ग ही उनका कोई अर्थात तो धर्म विधान नहीं होता है शौच आज से पंद्रह नंबर टिप्पणी देखिए दिखा दिया कि पंद्रह नंबर टिप्पणी में ये शायद मनुस्मृति है कहा गया कि कितना होना चाहिए जो शौच अगर एक बार ये जाता है अर्थात मल त्याग करने के लिए जाता है कितने बार मिट्टी लेकर के हाथ धोना चाहिए वो कहा गया तो देखिए एक लिंगे गुदे तीसरस तथा वाम करे दस उपातव्या सप्तदातव्या शुद्धि अभी सता मृद के द्वारा मिट्टी के द्वारा शुद्धिकरण करने का इच्छा अर्थात करना है कैसा कहते हैं कि एक लिंगे लिंग में एक बार मिट्टी साफ करेगा गुदे तीसरा गुदम मल उसमें तीन बार बामकर में दस बार तो दस चार चौदह हो गया अभी आगे उभ दोनों हाथ को मिलाकर के सप्त सात तो, तो चौदह सात इक्कीस बार हो गया अर्थात इक्कीस बार मिट्टी से यह धोएगा इतने एक तम गृह एक तौचम गृहस्थान द्विगुणम ब्रह्मचारीणाम त्रिगुणम तो वनस्थान यति नाम तो चतुर्गुण ये जो शौच कहा गया इक्कीस बार ये गृहस्थ लोग गृहस्थ लोग एक बार अगर मलत्याग करने के लिए जाएंगे तो इक्कीस बार ये हाथ धोएंगे द्विगुणम ब्रह्मचारिणाम एक बार जाएगा तो बयालीस बार धोएगा ये और त्रिगुणम वनस्थानम जो बानप्रस्थ है उनका तो और कोई काम नहीं है विशेष तो ये अर्थात एक बार जाएंगे सुबह तो तिरसठ बार करना है और सन्यासियों का चतुर्गुण इक्कीस में चार होने से कितना हो जाएगा चौरासी बार करना है उतने योनि नहीं तो भटकेगा तात्पर्य यह है कि समय अर्थात किसी प्रकार की और अन्य कार्य में न जाए किंतु ये सब छूट है जो लोग वेदांत श्रवण करते हैं आगे कहते हैं इति वही टिप्पणी में शौचादि कर्मा भी अस्थि संन्यासाश्रम धर्म इतिशंख्य पूर्व पक्ष कहता है संन्यास आश्रम का जो धर्म है तो यह सब शौच इत्यादि क्रिया करते हुए ही ज्ञान उसका मोक्ष का साधन होगा आशंख्य सिद्धांति निषेधति तेषा इत्यादि न सिद्धांति निषेध करता है संन्यासियों का ये सब नियम नहीं है क्यों आगे टिप्पणी में आसुप्ते आसुप्ते रात कालम नएत वेदांत चिंतया ये तो मनोवचन है सर अः तो वेदांत चिंतया कालम नियत वेदांत चिंतन के द्वारा काल का अति बहन करे आसुक् नींद लगने तक आमृत्य मरण होने तक तो सन्यासियों के लिए तो ये विधान है इसलिए जो सब शुद्धि शौच ये आचमन इत्यादि कहा गया है लोक संग्रह के लिए अच्छा आगे भाष्य में और एटिका में और एक पंक्ति है ज्ञानाभ्यास न एव एव अपनत्व निवृत्त है ज्ञान का अभ्यास करेंगे तो इसमें इसमें से सारे अपवित्रता का निराकरण हो जाएगा इसलिए सन्यासियों को शौच आचमन इत्यादि ये सब का नियमन नहीं है गीता इसमें प्रमाण है नहीं ही ज्ञान है न सदृशम पवित्रम यह ज्ञान के सदृश पवित्र कार्य और कुछ नहीं है इसलिए सन्यासियों का तो एकमात्र कर्तव्य है कि ज्ञान अभ्यास में समय लगाना अच्छा। बारह नंबर बारह नंबर नंबर में संख्या है ओम संग नो मित्र संग भरुण संग नो भगवान ृहस्पति स विष्णु विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमे तो वा प्रत्यक्ष ब्रह्मा सिम व प्रत्यक्ष सत्यमारदिशे तद वक्ता हिमा शांति विद्युवक्ता